अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के द्वितीय मुंड तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का विचार प्रारंभ हुआ था इस मुंडक में जो प्रथम इस खंड का जो प्रथम मंत्र है इसके मूल मूल की चर्चा हम लोग कर चुके हैं अब इस मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा होनी है इस खंड का प्रारंभ हुआ है जो ज्ञान का प्रधान साधन ओंकार आलम्बनक वाक्यर्थ भावना रूप उपासना एक बताई गई थी उसके सहकारी के रूप में सत्यादि साधनों को बताने के लिए और ये जो प्रथम मंत्र हैं ये है एक प्रकार से इस खंड के द्वारा प्रतिपाद्य जो दो अर्थ हैं उनमें से एक तो सत्याधि साधन बताना और दूसरा पूर्व में जो पराविद्या का विषय निर्धारित हुआ उसी का प्रकारांतर से निर्धारण एक इस खंड का प्रतिपाद्य है तो सूत्र रूप जो मंत्र है पराविद्या के विषय ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादक यह सूत्रात्मक प्रथम मंत्र है इसलिए द्वा सुपर्णा सखाया इत्यादि मंत्र में ब्रह्म का एक शास्य रूप और एक शासक रूप नियम्य तथा नियामक रूप बताया जा रहा है नियम्य रूप हैं औपाधिक पारमार्थिक नहीं और तात्विक रूप है जो स्वसन्निधि मात्र से नियामकत्व रूप है वो है तात्विक रूप तो दोनों रूपों को बताने के लिए रूपक के माध्यम से प्रथम मंत्रात्मिका श्रुति ने पूर्वाध में बताया दो पक्षी के तरह पक्षी हैं जीव और ईश्वर जो ब्रह्म के ही रूप हैं एक सोपाधिक रूप है एक निरुपाधिक रूप है ऐसे दो रूप हैं और उनमें से ये दोनों हमेशा साथ में रहने वाले हैं और समान स्वभाव वाले होने से सखा कहलाते हैं समान स्वभाव हैं चैतन्य रूपता दोनों भी चेतन हैं और हमेशा साथ में रहते हैं इसलिए एक ही शरीर रूप वृक्ष में रहते हैं और शरीर में वृक्ष शब्द के प्रवृत्ति का निमित्त हैं वृक्ष शब्द का जो प्रसिद्ध अर्थ है तदगत छेदन अर्हता रूप गुण इस शरीर में भी है इसलिए गौण प्रयोग है शरीर के लिए वृक्ष शब्द का निरूपाधिक निरूपाधिक है।, है।, है शरीर में रहने पर भी निरूपाधिक है शरीर में रहने मात्र से सोपाधिक होता है क्या कमलपत्र पानी में रहने पर भी पानी से असंग रहता है जो उपाधि से संश्लेष करे वो सोपाधिक कर। उपाधि के धर्मों का आरोप जिसमें होता हो धर्मों उपाधि के धर्मों से युक्त जो प्रतीत होता है उसे तो सोपाधिक कहा जाएगा व्यापक होने से जहाँ उपाधि है वहाँ पर भी रहेगा निरुपाधिक लेकिन उपाधि के गुण दोषों से संश्लिष्ट नहीं होगा और सोपाधिक का उपाधि के साथ तादाद में हो जाएगा तो उपाधि के गुणों का सोपाधिक में आरोप होगा तो जीव सोपाधिक है ईश्वर निरुपाधिक है उपाधि के यानि कार्यकरण संघात के जो सुख दुखादि धर्म है इनका आरोप इसीलिए ईश्वर पर नहीं होता जीव पर होता है सुख दुखों का अनुभवीता रूप भोगता उपाधि के संसर्ग से ब्रह्म का जो सोपाधिक स्वरूप है जीव वो है उसमें भोक्तृत्व है कर्तृत्व है, और ईश्वर में शरीरस्तत्व होने पर भी अकर्तृत्व है अभोक्तृत्व है, क्योंकि वह उपाधि से संस्लिष्ट नहीं है इसलिए शरीर में रहने मात्र से ही सोपाधिक होगा ऐसा नहीं तो द्वा सुपर्णा से उजा सखाया इत्यादि जो मंत्र हैं इसकी भाष्यकार भगवान व्याख्या करते हैं तो व्याख्यान रूप भाष्य को देखिए द्वा का अर्थ करते द्व सुपर्णा का सुपर्ण और सुपर्णों का अर्थ कर दिया सोभन पतनो सुपर्णो वा सुपर्णो पक्षी सामान्या सुपर्णो सुपर्ण शब्द का अर्थ शोभन पतन कर लो या तो पक्षी कर लो तो द्वा द्वो सुपर्ण सुपर्णो ऐसे जो ये चारों पदों में दीर्घ आकारांतत्व हैं तो भाष्य में चारों को भी औकारांत बना दिया वो औव है द्विवचन विभक्ति प्रथमा द्विवचन उसके स्थान पर वेद में डा आदेश होता है वो डा आदेश होकर के डा प्र होकर के बन जाता है वो आदेश होकर के द्वा सुपर्ण इत्यादि ये सब बनता तो है तो इसलिए टीकाकार लिखते हैं चारों के विषय में द्वा सुपर्णा इत्यादो द्विवचन आकारः आकार तो द्वौ होना था तो द्वा हुआ सुपर्ण होना था सुपर्णा हुआ ये द्विवचन के स्थान पर छांदस आकार का प्रयोग है आगे हैं सोभन पतनऊ ये जो सुपर्णो पद का अर्थ कर दिया ना सोभन पतनौ सोभन पतनों का विग्रह करते हैं टीकाकार उससे पहले हम वही शोभन पतनम का ही अर्थ कर रहा है जीवस्य योग्यत्वात् ईश्वरस्य नियामकत्व शक्तियोगात् शोभनम् जीवस्यत् ईश्वर सेमकशक्तिगान उचित पतन नियम्यनियामकगमन यय तौशन पतन पद का विग्रह करके बताया शोभनम शब्द का अर्थ कर दिया उचितम पतनम का अर्थ कर दिया नियम में नियामक भाव गमनम उचित हैं नियम नियामक भाव की प्राप्ति जिन में उन्हें कहा जाएगा सोभन पतन जीव और ईश्वर में नियम में नियामक भाव है यह जीव ईश्वर में नियम में नियामक भाव शोभन है यानी उचित है युक्तियुक्त है तो इनमें नियम में नियामक भाव है तो कौन नियम में है कौन नियामक है तो जीव नियम्य है ईश्वर नियामक है जीव क्यों नियम्य है तो कहा कि जीवस्य जीव से आजम्य निमितयंत योग्यत्वात् तो जीव अज्ञ है अल्पज्ञ है अज्ञ अज्ञात बिल्कुल अज्ञानी ऐसा नहीं कुछ भी नहीं जानता हो ऐसा नहीं अज्ञ में अशब्द शब्द अर्थ में है इसलिए अज्ञ ने अल्पज्ञ नहीं तो सप्तती में कहा गया कि संसार में ऐसा कोई प्राणी है ही नहीं जिसे ज्ञान न हो सबको ज्ञान है लेकिन अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कुछ अल्प जानते हैं कुछ और उनसे थोड़ा ज्यादा जानते हैं कुछ थोड़ा ज्यादा जानते हैं जीव मात्र अल्पज्ञ और सर्वज्ञ हैं ईश्वर तो अल्पज्ञ होने से उसका वह नियम में बनेगा हाँ तो जीवस्य से अज्ञेन यानी अल्प अल्पज्ञन नियंतुम शक्यवा उस पर नियमन किया जा सकता है अल्पज्ञ होने से और ईश्वर जो है सर्वज्ञ हैं इसलिए वह अल्पज्ञ जीव का नियमन कर सकता है उसमें नियामकत्व की योग्यता है अतः जीव और ईश्वर में जीव नियम्य हैं ईश्वर नियामक है जीव के नियमत्व का प्रयोजक है अल्पज्ञत्व ईश्वर के नियामकत्व का प्रयोजक हैं सर्वज्ञत्व सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्व इनमें होने से दोनों में हैं एक प्रकार से वो नियम नियामक भाव ये उचित हैं शोभन है ये सोभन पतनों शब्द का अर्थ हुआ और सोभन भाष्य में सोभन पतनों ये अर्थ हैं सुपर्णो पद का सुपर्नो पद का अर्थ कर दिया सोभन पतनों सुंदर उचित योग्य युक्तयुक्त ये अर्थ है शोभन शब्द का ये एक अर्थ हुआ शोभन पतनौ सुपर्ण पद का भास्कर भगवान एक दूसरा भी अर्थ करते हैं दूसरा अर्थ है पक्षी सामान्यात्वा सुपर्ण तो सुप यहां सुपर्ण शब्द का अर्थ है पक्षी पक्षिणो सुपर्णों यानी पक्षिणो तो ऐसा जीव और ईश्वर को सुपर्ण यानि पक्षी के तरह पक्षी क्यों कहा जा रहा है तो कहते पक्षी सामान्यात सुपर्ण शब्द का जब अर्थ प्रसिद्ध पक्षी करेंगे तो सुपर्ण शब्द के मुख्यार्थ पक्षी का कुछ साम्य जीव ईश्वर में होगा तब तो गौण प्रयोग पक्षी के वाचक सुपर्ण शब्द का जीव ईश्वर के लिए हो सकता है अन्यथा गौण प्रयोग भी नहीं होता गौण प्रयोग के लिए आवश्यक होता है जो गौण रूप से प्रयुक्त हो रहा है शब्द उसके मुख्य अर्थ का गौण अर्थ में कोई ना कोई साम्य रहना चाहिए सादृश्य होना चाहिए तब तो गौण प्रयोग होगा अन्यथा गौण प्रयोग नहीं होता है तो सुपर्ण शब्द का जो प्रसिद्ध अर्थ है पक्षी उसकी कौन सी समानता जीव और ईश्वर में है जिसको लेकर के श्रुति में सुपर्ण शब्द का गौण प्रयोग जीव ईश्वर के लिए होगा तो वो बताया जा रहा है भाष्य में भाषकर भगवान ने कहा पक्षी सामान्यात यानी पक्षी की समानता जीव ईश्वर में होने से पक्षी के लिए मुख्य रूप से प्रयुक्त होने वाले सुपर्ण शब्द का गौण रूप से जीव ईश्वर के लिए भी प्रयोग हुआ क्योंकि जीव ईश्वर में सुपर्ण शब्द के प्रसिद्ध पक्षी की समानता रहती है पक्षी रूप अर्थ की मुख्यार्थ की पक्षी सामान्य है पक्षी की समानता वो पक्षी की समानता क्या है उसे टीकाकार बताते हैं पक्षी सामान्याद इति इस प्रतीक के बाद में वृक्षाश्रयनादि श्रवणादि अर्थ पक्षी सामान्यत का अर्थ है वृक्षाश्रयादि श्रवण तो एक तो शरीराश्रय ये एक हुआ साम्य शरीर रूपी वृक्षाश्रय और दूसरा कई एक पक्षी होते हैं साथ ही साथ रहते हैं क्रौ पक्ष आदि कहते हैं एक का शरीर छूट जाए तो दूसरा फिर नहीं रहता साथ ही साथ रहते हैं तो संयुक्त ये दूसरा आदि शब्द से ग्राह्य सामने ले लिया जाएगा हाँ। तो भोग तो ईश्वर में नहीं रहेगा तो शक्ति सामान्य क्या नाम है क्षत्रिय न्याय से समझना क्योंकि तो आगे वो परिस वो बता रहा है ना तयो अन्य पिपुल स्वादुवा एक को ही बता रहे हैं तो खाली वृक्षाश्रयन और दूसरा संयुक्त वो जीव और ईश्वर का साथ हमेशा रहता है जैसे पक्षी ऐसे भी सभी पक्षी कभी अकेला एक पक्षी ही मात्र रहता हो ऐसा नहीं दिखेगा केवल अकेला हाँ वो झुंड में ही रहता है इसलिए संयुक्त तो आदि शब्द से ग्राह्य लिया जा सकता है आ? हाँ प्रसिद्ध पक्षी भी पेड़ में रहते हैं और ये जीव ईश्वर रूपी पक्षी भी शरीर रूपी पेड़ में रहते हैं इसलिए पक्षी के तरह पक्षी हैं पक्षी शब्द का सुपर्ण शब्द का जो प्रसिद्ध अर्थ है उसका कोई न कोई सादृश्य जीव ईश्वर में होगा तभी सुपर्ण शब्द का प्रयोग जीव ईश्वर के लिए गौण माना जा सकता है इसलिए कुछ साम्य चाहिए तो साम्य क्या है तो टीकाकार ने कहा वृक्ष आश्रय एक साम्य और आदि शब्द से ग्राह्य है संयुक्तों प्रसिद्ध पक्षी भी साथ ही साथ रहते हैं ये दोनों भी साथ ही साथ रहते हैं और समान स्वभाव वाले होते हैं सखा शब्द समान स्वभाव बताता है ये आदि शब्द से ग्राह्य जो संयुक्त और सखा शब्द के द्वारा बताए गया, गया विशेष है वो प्रसिद्ध पक्षी में भी है और जीव ईश्वरूपी पक्षी में भी है वो ले लेना तो पक्षी सामान्या वर्ण यानि पक्षिण अब सयुजा शब्द का अर्थ करते हैं सुपर्ण शब्द का अर्थ हो गया दो अर्थ बताएं एक शोभन पतन यानि नियम में नियामक शोभन पतन का अर्थ हो जाएगा उचित है नियम में नियामक भाव जिन में वे हैं सुपर्ण और एक पक्षी इनका विशेषण है दूसरा सयूजा सयूजा का अर्थ क्या है सयुजो और सयुजो का अर्थ करते हैं कि सही व सर्वदा युक्त हमेशा साथ ही साथ रहते हैं जीव ईश्वर से अलग होकर के अपने आप को दिखा दे, ये उसमें सामर्थ्य नहीं है ईश्वर से अलग होकर के जीव रह नहीं सकता छाया शरीर से अलग होकर के रह सकती है बिंब से अलग होकर के प्रतिबिंब अपना अस्तित्व दिखा दे। हाँ, तो इसलिए हमेशा साथ में है संयुक्त तो है जुड़े हुए हैं जीव के बिना तो ईश्वर है लेकिन ईश्वर के बिना जीव नहीं है बिंब तो प्रतिबिंब के बिना भी रहता है लेकिन बिंब के बिना प्रतिबिंब का कोई अस्तित्व तो नहीं है बिंब निरपेक्ष प्रतिबिंब का कोई अस्तित्व तो नहीं है तो इसलिए संयुक्त है ये और सखा है तो सखा या का अर्थ कर, करते हैं कि सखा समाना सखाय का अर्थ कर दिया समाना समानाख्यानो समान है आख्यान यानि अभिधान जिनका उन्हें कहा जाता है समान आख्यानौ आख्यान शब्द का अर्थ है अभिधान नाम तो समान यानी एक ही हैं नाम जिन दोनों का एक नाम से कहे जाते हैं जो दो उन्हें समानाख्यान कहते हैं तो चेतन इस एक ही नाम से जीव को भी और ईश्वर को भी कहा जाता है इसलिए ये हैं समानाख्यान ये सखा शब्द का अर्थ है समानाख्यान और एक कारण बताते हैं समा प्रवृत्ति निमित्त बताते हैं सखा शब्द का कि समानाभिव्यक्ति कारण सखा यो का अर्थ और एक कर दिया समान अभिव्यक्ति कारणों समान यानी एक हैं अभिव्यक्ति का कारण जिन दोनों के उन दोनों को कहा जाएगा समान अभिव्यक्ति कारणों अभिव्यक्ति कहते हैं ज्ञान को प्रकाश को उपलब्धि को तो जीव और ईश्वर के पारमार्थिक तात्विक स्वरूप की अभिव्यक्ति यानि उपलब्धि अनुभूति का कारण वो कौन है वेदांत शास्त्र एक ही है जीव का यथार्थ स्वरूप भी जानना हो तो वेदांत ही बता सकता है और परमेश्वर के यथार्थ स्वरूप को जानना है तो भी वेदांत ही बता पाएगा तत्पदार्थ तोम पदार्थ के पारमार्थिक स्वरूप को बताने वाले अलग अलग प्रमाण नहीं हैं उपनिषद में दो प्रकार के वाक्य हैं ना एक महावाक्य दूसरे वाक्य और अवांतर वाक्य में फिर दो प्रकार हैं तत्पदार्थ बोधक वाक्य और तम पदार्थ बोधक वाक्य तत्वसी वाक्यांतर्गत यानि महावाक्य में प्रयुक्त एक एक पद के अर्थ को बताने वाले वाक्य को कहा जाता है अवांतर वाक्य और महावाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का अभेद रूप संबंध बताने वाला जो वाक्य वो वाक्यर्थ है संबंध तो वाक्यार्थ रूप परस्पर ऐक्य को बताने वाला वाक्य महावाक्य और केवल पदार्थ के स्वरूप को बताने वाला अवंतर वाक्य तो तत्पदार्थ के स्वरूप को बताने वाले अवान्तर वाक्य जो उपनिषद के हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि ये तत्पदार्थ को बताएंगे वे भी उपनिषद वाक्य ही हैं और जीव के वास्तविक स्वरूप को बताने वाले सामानस सन उभो लोको अनुसंचरती ध्याती व लेलायती व वा, इत्यादि वाक्य वेतोम पदार्थ को बताते हैं वेतोम पदार्थ को बताने वाले वाक्य भी उपनिषद ही हैं इसलिए उपनिषद रूप वेदांत रूप एक ही प्रमाण अभिव्यक्ति कारण अभिव्यक्ति है प्रमा तो अभिव्यक्ति यानी प्रमा का कारण जो होगा उसे प्रमाण कहा जाएगा तो समान है कारण जिन दोनों का अर्थ हैं एक ही प्रमाण से जाना जाता है जिन दोनों को उनको कहा जाता है समान अभिव्यक्ति कारणों वो वेदांत वाक्य समान अभिव्यक्ति कारणों कहलाएंगे ये दोनों भी समान आख्यानों और समान अभिव्यक्ति कारणों ये दो पद का भाष्य में जो प्रयोग हुआ है वो सखायो पदार्थ को बताने के लिए सखायो पदार्थ हैं समान आख्यान यानी एक नाम से कहे जाने वाले दो उन्हें सखा कहा जाएगा एक दूसरे का और एक ही प्रमाण से जाने जाते हैं जो दो उनको भी एक दूसरे का सखा कहा जाएगा सखा शब्द का यह अर्थ है सखा युग आगे कहते हैं एवं भूतों संतों समानम अब ये समानम वृक्षम परिसस्व इसकी व्याख्या कर रहे हैं वृक्ष का विशेषण है समानम और समानम इस पद की व्याख्या कर रहे हैं अविशेषम समानम का अर्थ है अविशेषम विशेष का अर्थ होता है भेद अविशेष का अर्थ है भेद रहित वो होता है एक इसलिए समानम का अर्थ निकलेगा एक भेद रहित तो समान यानी अविशेषम और आगे कहते हैं एकम क्या तो उपलब्धि अधिष्ठान तया एकम तो इन दोनों के भी उपलब्धि का अधिष्ठान कौन है यही शरीर अधिष्ठान या ने तो दोनों की भी अनुभूति करनी होगी उपलब्धियाने अनुभूति तो कहाँ मिलेंगे दोनों तो दोनों को भी जानने के लिए दोनों का अनुभव करने के लिए जाना होगा ये वृक्ष में जो एक कोटर है कोटर कहा जाता है पुराने पेड़ों के वो तने में एक छेद होता है गुफा जैसी बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं जिनके तने काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं व्यास उसमें इतनी बड़ी बड़ी गुफाएं जैसी बन जाती है कि एक आदमी आराम से बैठकर के ध्यान कर सकता है वो कोटर ऐसे शरीर रूपी जो एक पेड़ है इसके अंदर कोटर है हृदय रूपी गुहा और उस हृदय रूपी गुहा में ही हृद आकाश में ही जीव की उपाधि अंतकरण रहता है और वहीं पर अंतकरण के साक्षी के रूप में परमात्मा भी रहते अंतर्यामी तो एक ही शरीर उस कोटर में रहने वाला जो है माना जाएगा उस पेड़ में ही रह रहा है पेड़ में रह रहा है का अर्थ पेड़ के अग्र भाग में नहीं रह रहा है एकदम ऊपर या जड़ों में नहीं रह रहा वो तो कोटर में रह रहा है। तो भी पेड़ कहीं पर भी रहे पेड़ के एक किसी शाखा में भी कोने में भी तो पेड़ पर रह रहा कहा जाएगा तो ये समानम का अर्थ कर रहे हैं अविशेषम और अविशेषम का भी अर्थ कर दिया एकम क्या है एक उपलब्धि स्थान आश्रय तो उपलब, उपलब्धि अधिष्ठानतया एकम तो इन दोनों को देखना हो दो में से किसी को भी तो जाना पड़ेगा अंदर ही स्कूटर में जाना होगा हृदय में जाना होगा अंतर्मुख होना होगा वहीं पर जीव भी और वहीं पर नियामक जीव का जो ईश्वर है वो भी मिलेगा इसलिए उपलब्धि अधिष्ठान यानी परमा अनुभूति के आश्रय के रूप में वहीं पर एक ही है वृक्ष जिनका स्थान तो एकम वृक्षम एकम तक तो समानम पद की व्याख्या हो गई अविशेषम उपलब्ध्याश्रय तया एकम यहाँ तक अब वृक्षम पद की व्याख्या करते हैं पद भी शरीर के लिए गौण है जैसे सुपर्ण पद जीव ईश्वर के लिए गौण है तो शरीर वृक्ष शब्द का अर्थ करने के लिए वृक्ष शब्द का जो प्रसिद्ध अर्थ है उसकी कुछ समानता शरीर में होनी चाहिए तब तो वृक्ष शब्द का गौण प्रयोग शरीर के लिए माना जा सकता है इसलिए भस्कर भगवान वो समानता बताते हैं प्रसिद्ध वृक्ष शब्द शब्दार्थ की तो वृक्षम ई वृक्षम तो उच्छेदन सामान्यात ये उच्छेदन सामान्य सामान्य ने सादृश्य समानता ये प्रसिद्ध जो वृक्ष हैं पेड़ इसका भी उच्छेद होता है काटा जाता है इसको भी उच्छेदन अरह है और ये शरीर भी उच्छेदन अरह है जो मोक्षु हैं वह मोक्ष के साधन भूत ज्ञान की साधना करके ज्ञान से इस शरीर रूपी वृक्ष का उच्छेदन करता है तो ज्ञान रूप खड्ग से उच्छेदन उच्छेदन अर्ह हैं ये शरीर और लौकिक खड्ग से कुठारादि से उच्छेद उच्छेदन अरह हैं प्रसिद्ध वृक्ष ते उच्छेदन अरहता ये समानता है प्रसिद्ध वृक्ष पदार्थ की शरीर में इसलिए यहाँ पर गौण रूप से शरीर को वृक्ष कहा जा रहा है ये कहते हैं कि वृक्षम इव उच्छेदन सामान्यात शरीरम वृक्षम या वृक्ष के तरह वृक्ष हैं शरीर और इस एक ही शरीर रूपी वृक्ष में एवं भूतौ संतौ जीवेश्वर पहले आया न एवं भूतौ संतौ तो एवं भूतो संतो जीवेश्वर परिसस्व ऐसा लगाना परिसस्वजाते ये प्रथम पुरुष का द्विवचन है इसलिए परिसवक्तवंत ये अर्थ करते हैं परिसवक्तवंत यानी परिसवंग हुआ है इनका एक ही शरीर में परिसंग है यानि एक शरीर के आश्रित है इनमें से एक का ही शरीर के साथ परिसंग है और क्षत्रिय न्याय से दूसरे को भी परिसंग युक्त कहा जा रहा है जीवात्मा का परिसंग है परिसंग कहा जाता है अत्यंत आसक्ति सा, आसंग सामान्य आसंग है तो आसक्ति आसंग और परिसंग कहलाता है दृढ़ आसक्ति हाँ तो अत्यंत आसक्ति जिसके प्रति होती है फिर उसका जो भी सुख दुख होगा वो अपना प्रतीत होता तो जीव शरीर आदि नहीं है लेकिन शरीर आदि के साथ उसका परिसंग होने से अत्यंत आसक्ति होने से तादात्म्य होने से अपने से अलग उसे नहीं समझता तो उसके गुण दोषों से स्वयं ही गुण दोषवान बन जाता है तो शरीर के गुण दोषों से स्वयं गुण दोषवान बनेगा शरीर में मनुष्यत्व तो है तो मान लेगा ही मनुष्य हूँ शरीर में कृषत्व है तो मान लेगा मै कृष हूँ शरीर में स्थूलत्व है तो मान लेगा मैं ही स्थूल हूँ शरीर यदि गौर है तो मान लेगा मैं ही गौर हूँ शरीर यदि काला है तो मान लेगा मैं काला हूँ शरीर में यदि पीड़ा है तो मान लेगा मैं पीड़ायुक्त हूँ तो का मतलब अपने से अभिन्नतया ही व्यवहार करेगा जिसके प्रति परिस होता है उसे अपने से अभिन्न सा समझता है अभिन्न न होता हुआ भी अभिन्न समझता है अपने आप को तदात्मक समझता है तो ये परिसंग तो ईश्वर का शरीर के साथ नहीं है लेकिन क्षत्रिय न्याय से श्रुति दिवचन प्रयोग कर रही है जैसे चार पाँच लोग जा रहे हैं उनमें से दो तीन के पास में छाता है दो के पास नहीं है लेकिन कहा जाता है कि क्षत्रणों यादी तो छाते वाले जा रहे हैं तो ये नहीं कि छाते वाले ही जा रहे हैं और बाकी जिनके पास छाता नहीं है वो गमन क्रिया नहीं कर रहे हैं तो वह अजहल लक्षणाश है पद जिनके पास छाते हैं उनको भी और जिनके पास छाते नहीं हैं लेकिन साथ जा रहे हैं उनको भी बताता है ऐसे सम परिसे परीश, ये जो क्रियापद हैं इसमें एक वचन का प्रयोग होना चाहिए था वस्तुता जीव के लिए जीव का ही इस शरीर रूपी वृक्ष में परिसवंग है अत्यंत आसक्ति है तादात्म्य है इसलिए समपरिसोक्त तो जीव है लेकिन क्षत्रिय न्याय से शरीर के साथ समपरिसोक्त होने वाला जो जीव उसका साथ निभाता है ईश्वर इसलिए ईश्वर को भी क्षत्रिय न्याय से कह दिया समपरिसोक्त वह अजह लक्षणा से कहा जा रहा है लेकिन वस्तुतः वह संपरिशोक्त नहीं है तो सपरिशस्व जाते का अर्थ कर दिया परिसोक्तवत एक वृक्षम परिसस्व जाते परिसस्व जाते का कर्ता एवं भूतौ सतौ सुपर्ण जीवेश्वरौ तो ऐसे होकर के ऐसे होकर के का मतलब संयुक्त तथा सखा हो कर के यह जीवेश्वर एक ही शरीर में संपरिसक्त हैं आ सकता हैं आ सकता हैं प्रतिबिंब जीव और उसका साथी होने से इसको भी कहा जा रहा है। चोर के साथ हमेशा कोई रहेगा तो भले वो चोरी नहीं करता है लेकिन एक मन में आ ही जाता है ना उसके साथ रहता है तो ये भी वैसा ही होगा ऐसे शरीर के साथ, साथ परिसंग करने वाले जीव के साथ रहने वाला ईश्वर भी शरीर में परिसंग करता है ऐसा आ सकता है मन में किसी के आगे हैं सुपर्ण ईव एकम फलोप फलोपभोगा क्यों इस शरीर में संपरी हुए हैं तो कहते हैं सुपर्ण ईव कैसे हुए हैं तो कहते हैं जैसे सुपर्ण होते पक्षी होते हैं रात में पेड़ के आश्रित हो जाते हैं ऐसे शरीर रूपी एक ही पेड़ के आश्रित जीव ईश्वर रूपी पक्षी क्यों हुए हैं तो कहते हैं फलोप फलोपभोगार्थम तो जिसको फल का उपभोग करना है उपभोग है अनुभव फल हैं कर्मफल सुख दुख तो कर्मफल सुख दुख का अनुभव करना है जिसको वस्तुतः वह परिसंग करेगा और माना जाता है गौण रूप से कि ईश्वर ने भी परिस कर लिया अयम ही वृक्ष अयम वृक्ष यानी ये शरीर रूप जो वृक्ष हैं ये कैसा है तो कहते हैं ऊर्ध जीव ईश्वर रूपी पक्षी जिस शरीर रूपी वृक्ष पर बैठते हैं वह शरीर है, शरीर रूपी पेड़ तो इसकी शरीर की पेड़ की समानता बताई जा रही है पेड़ में होती है अब पेड़ में होता है एक मुख्य जड़ मूल और तना आदि ये सब तो बताया जा रहा है कि ऊर्ध्व मूल कौन ये शरीर रूपी जो वृक्ष हैं इसका मूल ऊर्ध्व है ऊर्ध्व शब्द तो का अर्थ है उत्कृष्ट और उत्कृष्ट है ब्रह्म इसलिए ऊर्ध्ट यानि ब्रह्म मूल य स ऊर्ध् मूल वृक्षरूपी वृक्ष का ब्रह्म मूल हैं यानि विवर्त उपादान कारण हैं और शाखाएं है, अवाक शाखा अवाक का अर्थ है निकृष्ट तो विवर्त उपादान कारणभूत ब्रह्म की अपेक्षा कारण की अपेक्षा अवाक यानी निकृष्ट माना जाता है कार्य को और कार्य हैं हिरण्यगर्भादि समष्टि प्राणादि ये हैं कार्य किसका मूल जो विवर्त उपादान कारण है ब्रह्मा उसी का कार्य है अपचकृत पंच महाभूतों द्वारा समष्टि सूक्ष्मशरीर और तदिमानी है हिरण्यगर्भ वो है शाखाओं के तरह शाखाएं हिरण्य आदि शब्द से बाकी सबको लेना हिरण्य से शुरू करके चौरासी लाख प्रकार के शरीर ये शाखाओं के तरह शाखाएं हैं आवा कहने नीचे के ओर अर्थात निकृष्ट शाखाओं के तरह शाखाएं हैं हिरण्य जिस इस वृक्ष के उन्हें कहा जाएगा उस वृक्ष को कहा जाएगा अबाक्षाक कह। और इसका स्वभाव कैसा है इसे स्थाई नहीं समझना क्षण है पानी के पानी के बुलबुले के तरह है, पानी के बुलबुले से जैसे कब हवा निकल जा और वो समाप्त तो हो जा कोई क्षण का भी भरोसा नहीं होता ऐसे ही अश्वत्थ शब्द बता रहा है कि यह वृक्ष अश्वत्थ है अश्वत्थ का मतलब है अ यानि न स्व यानि आने वाला कल और थ का अर्थ होता है अवस्थान तो न यानि निश्चित नहीं है आने वाले कल तक भी रहना जिसका तो यानी अवस्थान अवस्थान यानी रहना ये नहीं कहा जा सकता कि आने वाले कल तक भी रहेगा कि नहीं रहेगा तो आने वाले कल तक भी जिसका रहना अनिश्चित है वो है अश्वत्थ अश्वत्थ ये वृक्ष हैं जिस वृक्ष के आश्रित जीव ईश्वरूपी पक्षी हैं वह अश्वत्थ वृक्ष हैं कल तक रहेगा कि नहीं रहेगा इसका कोई भरोसा नहीं और इसका परिणामी उपादान कारण बताया जा रहा है अव्यक्त मूल प्रभाव अव्यक्त यानि अव्याकृत अव्याकृत यानि अनादि प्रकृति त्रिगुणात्मिका और वो है मूल यानि परिणामी उपादान कारण और उससे है प्रभो यानि उत्पत्ति जिसकी उसे कहा जाएगा अव्यक्त मूल प्रभाव और यही गीता के तेरहवे अध्याय में क्षेत्र इस नाम से कहा गया इदम शरीरम कौंते क्षेत्रीय इस वाक्य से हे कौंते ऐसा अर्जुन को संबोधित करके भगवान कह रहे हैं कि शरीर क्षेत्र के तरह क्षेत्र है तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं क्षेत्र संज्ञक ब्रह्म है विवर्त उपादान कारण जिसका अव्याकृत है परिणामी उपादान कारण जिसका और हिरण्य गर्भादी हैं शाखाएं जिस पेड़ की ऐसा यह अश्वत्थ वृक्ष क्षेत्र नाम वाला है शास्त्र में इसे क्षेत्र भी कहा गया है अव्यक्त मूल प्रभाव का अर्थ है माया का परिणाम जब तक अज्ञान है तब तक टिकने वाला अव्यक्त का अर्थ है अज्ञान और वो है कारण मूल यानी कारण और उससे प्रभो यानी उत्पत्ति है जिसकी तो अज्ञान से जो उत्पन्न हुआ है का मतलब अज्ञान का परिणाम है अर्थात तो, जब तक उसका परिणामी उपादान कारण अज्ञान रहेगा तब तक रहने वाला और अज्ञान कब तक रहेगा अहम ब्रह्माष्टमी बोध होने तक जैसे अहम ब्रह्माष्टमी बोध होगा तो अहम ब्रह्माष्टमी यह बोध अपने उदय के साथ ही साथ इस अज्ञान को समाप्त कर देगा तो उपादान कारण ही चला गया अज्ञान रूपी तो जड़ ही उखड़ जाए तो पेड़ कैसे रहेगा फिर तो अव्यक्त रूप जो मूल है परिणामी उपादान कारण है उसके न रहने से उसका परिणाम यह वृक्ष भी उच्छिन्न हो जाएगा वो होता है ब्रह्मज्ञान से तो ब्रह्मज्ञान निवर्तित्व तो दिखाने के लिए अव्यक्त मूल प्रभव ये विशेषण है क्षेत्र संज्ञ यही संसार वृक्ष कैसा है तो सर्व प्राणी कर्म फलाश्रय जो समस्त प्राणी हैं उन समस्त प्राणियों के द्वारा किए गए जो पूर्व पूर्वकल्पीय कर्म और उन कर्मों का जो फल है सुख दुख उसका आश्रय है ये शरीर वृक्ष तो टीकाकार ऊर्ध्वमूल इत्यादि जो विशेषण है वृक्ष के इसका अर्थ कर रहे हैं इसे देखिए है। ऊर्धम यानी उत्कृष्ट ब्रह्म अस्य इति अस्थि ऊर्धमूल ब्रह्म है विवर्त उपादान कारण जिसका ऊर्धवशब्द का अर्थ हुआ उत्कृष्ट उत्कृष्ट है ब्रह्म और अवाक्शाखा इसका अर्थ कर रहा है अवांचनादय शाखा इव अस्य ये अवाक्षाखा तो प्राण आदि यानी समष्टि प्राण और समष्टि प्राण हैं हिरण्यगर्भ की उपाधि सूत्रात्मा की इसलिए हिरण्य गर्भादि हैं शाखाए जिस संसार वृक्ष की वह संसार वृक्ष हैं अवा शाख और अश्वत्थ पद का अर्थ करते हैं अश्वत्थ का अर्थ कर रहे हैं अश्वत्थ में स्व याने आने वाला कल और स्थानम नियंतुम अश्य न शक्यम यानि आने वाले कल तक भी स्थान यानि अवस्थान विद्यमानता सत्ता निश्चित करना संभव नहीं है जिसकी उसे कहा जाता है अश्वत्थ कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कल तक रहेंगे ही दे सकते हैं आप तो अश्वत्थ हैं अव्यक्त मूल प्रभव इसकी व्याख्या करते हैं अव्यक्तम यानी अव्याकृत मूलम तस्मात् प्रभवति इति। तथोक्त तो का मतलब अव्यक्त कर दिया। अव्याकृत अव्याकृत है मूल प्रकृति त्रिगुणात्मिका अज्ञान अज्ञान कहो अव्यक्त कहो अव्यकृत कहो प्रकृति कहो एक है और वो है मूल यानि अनवयी उपादान कारण अन्वयी उपादान कारण करते परिणामी उपादान कारण को तो अन्वयी का अर्थ है परिणाम परिणामी तो परिणामी उपादान कारण है अव्यक्त और उस अव्यक्त से जो उत्पन्न होता है प्रभवति उस संसार वृक्ष को कहा जाएगा अव्यक्त मूल प्रभव ये शब्दार्थ निकलेगा और भावार्थ निकलेगा तात्पर्य अर्थ निकलेगा यावत अज्ञान भावी इत्यर्थ जब तक अज्ञान है तभी तक इसका अस्तित्व है अज्ञान के रहने तक ही जो रहता है और ज्ञान होते ही अज्ञान का रहना संभव नहीं होता इसलिए ज्ञान निवर्तित्व तो भी बताया इसमें ये अव्यक्त मूल प्रभव ये विशेषण ज्ञान निवर्तित्व तो बताता है संसार वृक्ष में ज्ञान से इसका अत्यंतिक उच्छेद होता है अब आगे हैं क्षेत्र संज्ञक के बाद में सर्वप्राणी कर्म फलाश्रय एक विशेषण इसका कोई अर्थ सरल होने से टीका में टीका ने नहीं किया आगे आया कि तम परिस तम यानि वृक्षम इस विशेषता वाला जो वृक्ष है ऊर्धो मूलत्वादि विशेषताएं वृक्ष की बताई ना तो ऊर्धम मूलत्वादि विशेषता वाला जो वृक्ष वह तम शब्द से ग्राह्य हैं और तम यानि ऊर्धमूलत्वादि विशेषण वृक्षम परिस्वक्तो यानी आश्रितो इस वृक्ष के आश्रित हैं कौन जीवेश्वरों तो जीव ईश्वर को बताने के लिए कहा सुपर्णो सुपर्ण है जीव ईश्वर तो सुपर्ण अविद्या काम कर्म वासना आश्रय लिंग उपाधि अविद्या काम कर्म वासना आश्रय लिंग उपाध्यात्मीश्वर यानी जीवेश्वर अविद्या से लेकर के लिंग उपाध्यात्मा इतने का तो अर्थ है जीव अविद्या काम करम वासनाश्रय लिंग उपाध्यात्मा यानी जीव और एक ईश्वर ही है, है तो जीवेश्वर तम परिस ऐसा न में करना जीव ईश्वर रूपी जो सुपर्ण के तरह सुपर्ण हैं यह ऊर्धमूलत्वादि विशेषता वाले संसार वृक्ष के आश्रित हैं हाँ हाँ हाँ परिसोक्त में कहा वही सम की व्याख्या की जा रही है सम परिस स्व जाते समानम वृक्षम परिस की ही व्याख्या हो रही है हाँ जीवेश्वरों में यानी सुपर्ण है जीव ईश्वर और वो जो है समानम वृक्षम परिसस्व जाते ये जो द्वितीय पाद है उसकी व्याख्या भाष्य में प्रारंभ हुई समानम अविशेषम उपलब्धि अधिस्थान तया यहाँ से और यहाँ जाकर के पूर्ण होने जा रही हैं इसलिए कहते हैं कि तम परिस तम यानी वृक्षम तो वृक्ष की व्याख्या यहाँ तक हुई है तम के पहले तक वृक्ष पदार्थ बता दिया गया और ये जो उक्त विशेषणक वृक्ष पदार्थ हैं उस वृक्ष में समपरिस्वक्तौ संपरिशातिक्थ कर दिया ये परिसवक्तौ सुपर्ण ईव तो जैसे प्रसिद्ध पक्षी पेड़ पर रहते हैं ऐसे ऊर्धमूलत्वादि विशेष वाले पेड़ पर यह जीव ईश्वर बैठे हैं तो ईश जीव के ये विशेषण हैं अविद्या काम कर्म वासनाश्रय लिंग उपाधि जीव का विशेषण है तो अविद्या है अज्ञान तथा भ्रांति यानी अध्यास विपरीत ज्ञान अविद्या शब्द से लेना और काम यानी इच्छाएं वासनाएँ और कर्म अपूर्व धर्माधर्म रूप काम के बाद फिर वासना शब्द भी आया ये वासना है संस्कार ये वासना है संस्कार तो कर्म और संस्कार इनका आश्रय इन तीन अविद्या से लेकर के वासना तक तो द्वन दो समास करना अविद्या काम कर्म वासना इनका दो सम करके फिर आश्रय पद के साथ ष्ठी तत्पुरुष समास अविद्यादि नाम आश्रय इति अविद्या काम कर्म वासना आश्रय ऐसा और वो कौन है तो लिंग शब्द के साथ करना कर्मधारय है समाज आश्रय रूप जो लिंग लिंग से लेना लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर ये सूक्ष्म शरीर अविद्या काम कर्म वासना का आश्रय है स्थूल शरीर नहीं सूक्ष्म शरीर आश्रय है और सूक्ष्म शरीर में भी प्रधान जो अंतकरण वो आश्रय है अविद्या काम कर्म वासना का आश्रय जो लिंग यानी सूक्ष्म शरीर और वो है उपाधि जिसकी अविद्या काम कर्म वासना का आश्रयभूत सूक्ष्म शरीर है उपाधि जिस चैतन्य की जिस आत्मा की उसे कहा जाएगा अविद्या काम कर्म वासना आश्रय लिंगोपाधि वो कौन आत्मा आत्म, वो उपाधि आत्मा हुआ जीव लिंगोपाधि और आत्मा इसमें फिर कर्मधार तो ऐसा जो आत्मा लिंग उपाधि वाला आत्मा सूक्ष्म शरीर उपाधि वाली आत्मा वो है जीव इसलिए अविद्या काम कर्म वासना आश्रय लिंग उपाधि आत्मा शब्द का अर्थ निकलेगा जीव और ईश्वर के साथ दो समास आत्मा च इति आत्मेश्वरों सुपर्ण पद का कर दिया ये दोनों क्या हैं तो तम िसोर्धलवादी विशेषणक वृक्ष में संपरिस्वत है संपरिस्व क्षेत्रीय न्याय लगाना अब उत्तरार्ध की व्याख्या आ रही है अच्छा थोड़ा टीका में एक वाक्य है इसको देखिए अविद्या इत्यादि का अर्थ कर रहे हैं कि अविद्या काम कर्म वासना नाम आश्रय लिंगम अविद्या काम कर्म वासना का आश्रय है लिंग यानी सूक्ष्म शरीर और वो हैं उपाधि जिसकी जिस आत्मा की उसे कहा जाएगा अविद्या काम कर्म वासना आश्रय लिंग उपाधि आत्मा वो कौन है स जीव वो जीव है और तथोक्त जीव को अविद्या इत्यादि कहा गया अविद्या से लेकर के उपाध्यात्मा तक शब्द से जीव को कहा गया और स च ईश्वरच्च ये दोन दो समास हैं आत्मा और ईश्वर में तो जीवेश्वर ये अर्थ निकलेगा तव तो यानि जीवेश्वर ये तम परिस्वक्त उस ऊर्ध् मूलत्वादी विशेषता वाले वृक्ष के आश्रित हैं वृक्ष पर बैठे हैं यह अर्थ निकलेगा अब उत्तरार्ध की व्याख्या आ रही है भाष्य में इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल